पत्रावली एक सौ पाँच राय बहादुर नरसिंहाचार्यर को लिखित शिकागो तेईस जून अट्ठारह सौ चौरानवे प्रिय महोदय चूँकि आप मुझ पर सदैव अनुग्रह करते रहते हैं अतः मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ श्रीमती पाटर पामर संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नेत्री स्थानीय महिला है वे महा मेला की सभानेत्री थी समस्त संसार के नारी समाज की दशा को उन्नत बनाने के लिए विशेष उत्साही है तथा तो महिलाओं की एक बड़ी संस्था की वे प्रधान कार्य करती हैं लेडी डफरिन की वे घनिष्ठ मित्र हैं एवं अपनी धन संपत्ति तथा तो पद मर्यादा के कारण यूरोपीय राज परिवारों से उनको बहुत सम्मान मिला है यहाँ पर उन्होंने मेरे साथ अत्यंत सदैव व्यवहार किया है वे इस समय चीन जापान श्याम तथा भारत भ्रमण करने जा रही हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के गवर्नर तथा उच्च वर्ग उनकी यथोचित आदर्श अभ्यासना करेंगे किंतु अंग्रेज राजकर्मचारियों की सहायता किए बिना वे हमारे समाज को देखने के लिए विशेष उत्सुक हैं मैंने भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने के लिए आपके महान प्रयास तथा मैसूर स्थित आपके अद्भुत कालेज का उल्लेख उनसे कई बार किया है हमारे देशवासी जब अमेरिका आते हैं तब यहाँ के लोग जिस प्रकार उनका आदर सत्कार करते हैं उसके प्रतिपादन स्वरूप ऐसे व्यक्तियों की कुछ आव भगत करना मैं उचित समझता हूँ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन इनकी आदर अभ्यर्थना करेंगे तथा हमारे देश की स्त्री जाति की वास्तविक दशा का जिससे थोड़ा बहुत भी परिचय इनको मिल सके इसकी व्यवस्था करेंगे वे मिशनरी नहीं हैं या उस प्रकार के कट्टर ईसाई भी नहीं आप उसकी चिंता ना करें धर्म विषयक मतभेदों से दूर रहकर वे समस्त संसार की नारी जाति की दशा सुधारने के लिए काम करना चाहती हैं उनके कार्य में सहायता प्रदान करने का अर्थ इस देश में मुझे भी बहुत कुछ सहायता पहुंचाना है प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करें क्र स्नेहास्पद आपका विवेकानंद 106 कुमारी मेरी हेल तथा कुमारी हेरियट हेल को लिखित द्वारा श्री जॉर्ज डब्ल्यू हेल चौवन डियर बोर्न एवेन्यू शिकागो छब्बीस जून अठारह सौ बहनों हिंदू के महाकवि तुलसीदास ने अपने रामायण के स्वस्तिवाचन में लिखा है मैं साधु तथा असाधु दोनों की ही चरण वंदना करता हूं किंतु हाय मेरे लिए दोनों ही समान रूप से दुखदाई है असाधु व्यक्ति मेरे समीप आकर मुझे अत्यंत दुख पहुंचाते हैं और साधु व्यक्ति जब मुझे छोड़ जाते हैं तब वे अपने साथ ही मेरे प्राणों को हर ले जाते हैं बंदों संत असंत, असंत असंतन चरना दुख प्रद उभय बीच कछबरना बिछरत एक प्राण हर लेई मिलत एक दारुण दुख देई मैं इस बात को मानता हूँ जिन भगवत प्रिय साधुजनों के लिए प्रेम तथा जिनकी सेवा ही मेरे लिए इस संसार में सुख व प्रेम का एकमात्र अवलंबन है उनका विरह मेरे लिए मृत्यु यंत्रणा के समान है किंतु ये सब आवश्यक है हे मेरे प्रियतम के वेणु संगीत मुझे ले चलो मैं तुम्हारा ही अनुसरण कर रहा हूँ उदार मना मधुर प्रकृति सहृदय तुम जैसे पवित्र लोगों से वियुक्त होकर मुझे जो कष्ट हो रहा है जो यातनाएं मिल रही है उसे व्यक्त करना मेरे लिए संभव है हाँ यदि मैं स्टोइक दार्शनिकों की तरह सुख दुख में निर्विकार रह सकता आशा है तुम लोग सुंदर ग्रामीण दृश्यों का आनंद ले रही होंगी या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी यश्याम जागृत भूता निशा निशा पशत तो समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है संयमी पुरुष उसमें जागते रहते हैं और जब प्राणी समूह जागते रहते हैं आत्मज्ञानी मुनि के लिए तब वह रात्रि स्वरूप है गीता इस जगत की धूल तक भी तुम्हारा स्पर्श न कर सके क्योंकि कवियों का ही कहना है कि यह जगत फूल मालाओं से ढका हुआ एक सड़ा मुर्दा है यदि तुमसे हो सके तो इसका स्पर्श इस तक न करना तुम तो स्वर्गस्थ बिहंगमों के शिशु शावक हो इससे पहले कि तुम्हारे पैर इस दूषित पंख को इस संसार को स्पर्श करें चले आओ अड़कर आकाश की ओर चले आओ ओ तुम जो आग जाग रहे हो फिर से मत सो जाना जागतिक प्राणियों के लिए प्रेम करने की अनेक वस्तुएं हैं उनको उनसे प्रेम करने दो हमारे प्रेमास्पद तो एक ही हैं और वे हैं हमारे प्रभु वे क्या क्या कहते हैं इसकी हमें कोई परवाह नहीं किंतु जब वे हमारे प्रेमास्पद पर विकट विशेषणों का आरोप कर उन्हें रंगना चाहते हैं हमें भय लगता है उन लोगों की जो मर्जी हो करते रहें हमारे लिए तो वे केवल प्रेमास्पद ही हैं मेरे प्रियतम प्रियतम प्रियतम और कुछ भी नहीं यह कौन जानना चाहता है कि उनमें कितनी शक्ति तथा कितने गुण हैं और हमारी भलाई करने का कितना सामर्थ्य उनमें विद्यमान है हम निश्चित रूप से यहाँ कहेंगे कि उनसे हमारा प्रेम धन के लिए नहीं है हम अपने प्रेम का विक्रय नहीं करते हमें इसकी आवश्यकता नहीं है हम तो उसका वितरण करते हैं हे दार्शनिक क्या तुम हमसे उनके स्वरूप की उनके ऐश्वर्य तथा गुण की बातें करना चाहते हो मूर्ख उनके अधर के एक चुंबन मात्र के लिए यहाँ हमारे प्राण निकल रहे हैं तुम अपनी उन व्यर्थ की वस्तुओं को अपने घर वापस ले जाओ और मेरे लिए मेरे प्रीतम का एक चुंबन भेज दो क्या तुम यह कर सकते हो मूर्ख किसके सम्मुख भय तथा आतंक से तुम अपने धड़खड़ाते घुटने टेक रहे हो मैंने अपने गले के हार को उनके गले में डाल दिया है तथा उसमें एक धागा बांधकर उनको मैं अपने साथ लिवा ले जा रहा हूं इस डर से कि कहीं क्षण भर के लिए भी वे मुझे छोड़कर अन्यत्र न चले जाएँ वह हार प्रेम का हार है और वह धागा प्रेमोल्लास का धागा है मूर्ख तुम इस समय इस रहस्य को नहीं जानते कि वह असीम मेरे प्रेम के बंधन में बंधकर मेरी मुट्ठी भर में आ जाता है क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि विश्व के वे नियंता वृंदावन की गोपियों की नोपुर ध्वनि के साथ साथ नाचते फिरते थे उनमत्त की तरह यह जो कुछ मैं लिख गया उसे क्षमा कर देना अभ्यक्त को व्यक्त करने के प्रयास की मेरी इस दृढ़ता को माफ़ कर देना वह सिर्फ अनुभव का ही विषय है सदा मेरा शुभ आशीर्वाद लेना तुम्हारा भाई विवेकानंद